श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद पच्चासी तीस जून अट्ठारह भक्त ईश्वर दर्शन के बाद भी क्या शरीर रहता है श्री राम कृष्ण किसी किसी का कुछ कर्मों के लिए रह जाता है लोग शिक्षा के लिए गंगा नहाने से पाप धुल जाता है और मुक्ति हो जाती है परंतु आँख का अंधापन नहीं जाता परंतु इतना होता है कि पापों के लिए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 वे न जीव है न संसार है न चौबीसों तत्व है नित्य में पहुंचकर फिर वह देखता है यह सब वे हुए हैं जीव जगत और चौबीसों तत्व यह सब दूध का दही जमा कर फिर उसे मच मक्खन निकाला जाता है परंतु मक्खन के निकाल निकल आने पर वह देखता है जिस मट्ठे का मक्खन है उसी मक्खन का मट्ठा भी है छाल का ही गुदा है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 और मजा लूटता हूँ अरे वैद्य तुझे बुद्धि भी नहीं है तू इतने उथले में है जरा जनक राजा को तो देख वे कितने तेजस्वी थे दोनों ओर वे संभाल कर चलते थे तभी तो दूध का कटोरा साफ कर देते थे सब हंसते हैं विज्ञानी को विशेष रूप से ईश्वर का आनंद मिला है किसी ने दूध की बात ही बात सुनी है किसी ने दूध देखा भर है और किसी ने दूध पिया है